अतः इसलिए आख्यायी में कह भवान उग्र रूप आख्यायी में कहा उग्र नमः नमः इच्छामि विज्ञाइ आद्य प्रजा प्रवृत्ति मे आख्यायी मुझे बताइए मुझे बताइए की उग्र रूप धरा भगवान का हाँ। उग्र रूप धारण करने, करने, करने वाले आप कौन हैं? उग्र रूप धारण करने वाले या भयंकर आकार को धारण करने वाले आप कौन हैं? है चतुर्धम आपको नमस्कार है आपको नमस्कार है, ते है ते से नवा अस्तु देववर है देवश्रेष्ठ प्रसिदा थी अनुग्रह देववर प्रसादम गुरु भाष्य में दिया वैसे प्रसिद्ध कर प्रसन्न हो गया ऐसा भी होता तो भाष्यकार ने लिखा है प्रसादम गुरु मतलब अनुग्रह जी थी कृपा जी की देखेंगे आद्यम भवंतम विद्यांतु आद्यम कर आद्य आपको आदि में होने वाले को वाद्य कहते है नगत ऐसी आदि में होने वाले आपको मैं जानना चाहता हूँ आद्यम भवंतम जगत ऐसी आदि में होने वाले आपको मैं जानना चाहता हूँ विज्ञातों में शामिल क्यों जानना चाहते हैं ही कर तो प्रवृत्ति न प्राणी आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जान पा रहा हूं आपकी कुर्ति को नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या करना चाहते हैं इतना उग्र रूप धारण करके आप क्या करना चाहते हैं किस कारण में आपकी प्रवृत्ति होने वाली है शामिल नहीं जान पाते ना अभी फिर सामने आप किसी को खाता हो आप उसके सामने पहुंच जाए कैसा लगेगा और आपके जान पहचान के सभी लोग लोगों को खा रहा हो तो कैसा लगेगा बातों आपकी में नहीं जानता श्री श्री भगवान भगवान बोले क्या बोले देखो तो? कालो गालो सुन लो कब कब समाचार दिवे दिवे लोकान समाहर ये समाहर्तुं क्ष प्रवृद्ध श्लोका सामहर्त प्रवृत्ते अविष्य सर्वे ये अवस्थि प्रकनीक योधा है देखेंगे लोक क्षेत्र लोकृत प्रवृद्ध लोकक्षित प्रवृद्धा काला अश्वि लोकृत प्रवृद्धा काला अश्विन लोक का संघार करने वाला प्रवृद्धा बढ़ा हुआ लोक का संहार करने वाला, हुआ। करने वाला बढ़ा हुआ कानून लोगों का संहार करने वाला मैं बढ़ा हुआ कालू तो खूब बढ़े हैं ना भगवान लंबे दो में हो गए हैं रूप हो गया है लोक का संघार करने वाला बड़ा हुआ काल में हूँ ठीक तो है ये था ना भगवान उग्रोह करने वाले कौन है, तो है संघार करने वाला बढ़ा हुआ काल में संघार करने वालों ने बता दिया आज संघार करने वाला कौन होता काल तो बढ़ा हुआ काल में, बिल्कुल तैयार संघार करने के लिए एक प्रसन्न तो अफ्तर हो गया और फिर क्या पूछ रहा है की आप आ, आज आज आदि कारण आपको जानना चाहता हूँ आपको जानना चाहता हूँ मतलब आपकी स्वृति को जानना चाहता हूँ किस कार्य में स्वृति होने वाली है तो वही बता रहे भगवान समाहर समाहर्तुम प्रविष्ट है ये कहते अब अब लोगों का संहार करने के लिए प्रविष्ट इसीलिए अब लोगों का संहार करने के लिए प्रदुत्वा और इन सबका हो रही भगवान की और अर्जुन क्या सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा सोचता है ना नगवान उसको तो बता रहे तो यदि तू नहीं लड़ेगा तो ये कैसे बिखने वाली नहीं है तू तो नहीं लड़ेगा तो भी बिछने वाली नहीं केवस्थिका ये योद्धा पृथ्वी के सुख है शत्रुओं की प्रत्येक के नाम शत्रुओं की सेना में शत्रुओं की सेना में अवस्थिका यह योद्धा शत्रुओं की सेना में स्थित जो योद्धा है योद्धा का योद्धा शत्रुओं की सेना में स्थित जो योद्धा है सर्वे न भविष्य आपके बिना भी वे सभी नहीं रहेंगे तेरे बिना भी वे सभी तेरे बिना मतलब तेरे लड़े बिना तेरे बिना तेरे बिना हुए सभी नहीं रहेंगे मतलब सभी बिना सभी नहीं रहेंगे तो ये नहीं करेगा तो भी वे रहने वाले ऐसा लोकल क्षेत्र लोकल क्षेत्र नाम स्वयं करो देखिए लोकल क्षेत्रित मतलब लोगों का लोकल क्षेत्र है मतलब लोगों का संघार करने वाला प्रिवृद्धा से वृद्धि रहता है वृद्धि को प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ अब इस समय लोगों का संघार करने के लिए हुआ है मैं लोगों का संघार करने के लिए प्रदेश किया हूँ बिना बिना स्वाकर के स्वाम कि आपके बिना भी कौन आपके बिना भी नहीं रहेंगे कौन तो भीड़ करना जिनसे जिनसे तो आशंका भी तो आशंका जिनसे तुमको आशंका हो रही है ये, ये, ये तो आशंका जिनसे तुमको आशंका हो रही थी वे आगी। वे कौन रोड रोड सभी तेरे बिना भी नहीं रहेंगे मतलब तेरे युद्ध न करने पर भी नहीं रहेंगे ये अवस्थिता अवस्थिता का स्थित है पृथ्वी केसु या अनिकमिकम प्रति प्रति केसु ऐसा बनाया है अनिकमिकम प्रति ऐसा समाज बनाया है तो, तो प्रतिपक्ष से की सेना में या विरोधियों की सेना में किसमी विरोधियों की सेना में स्थित जो योद्धा है वे सभी फेरे बिना भी नहीं रहेंगे मतलब फेरे बिना करने पर भी नहीं रहेंगे तो अब क्या है की सब तो भगवान में कर रहे हैं और भगवान और भगवान ने बता भी दिया कि तो तेरे बिना भी रहने वाले नहीं है सब तो क्या है कि मृत्यु सुनिश्चित है अब तो कोई शंका की संदेह का स्थान कोई है अनेक अनेक कैसे थे ना अनेक कैसे थे ना अब तो कोई क्या है कि संदेह का स्थान नहीं है क्योंकि वो भगवान ने दिखा दिया की विश्व रूप में सभी प्रवेश कर रहे हैं भगवान के मुख में सब प्रवेश कर रहे हैं और तो बोल भी, भी आइए क्या तो तो तो तो तो है तो अर्जुन लड़े तो उसको क्या यश मिल जाएगा नहीं करने वाले भगवान यशमात एवं क्योंकि ऐसा है तस्मात कम उत्तृष्ट है इसलिए तू उठ जा पड़ जाइए तस्वी यु राज्य समृद्ध मैसे पूर्व निव्यसा तस् उत्ष यूंसराज्य समृद्ध तस्मात स्व उत्तिष्ट शत्रु जित्वासा लभस्व अच्छा या तो में क्या घी ठीक तो अच्छा, है कस्मात ठीक है तस्मात स्वम उत्तिष्ठे इसलिए तुम उठो शत्रु जित्वा यशा लभस्व को जीतकर यश प्राप्त करो सतुओं को जीतकर प्राप्त करो शत्रुओं को जीत कर कीर्ति प्राप्त करो की बड़े बड़े जो योद्धा थे उनको अर्जुन ने कर दिया। तो शत्रुओं को जीत कर की समृद्ध राज्य का उपभोग करो समृद्ध राज्य का समृद्ध कार्य किया शत्रित शत्रु रहित हो जाएगा समर जायें समृद्ध कार्य होता है धन धान्य धन धान्य आदि से तो समृद्ध राज्य का उपभोग करो और देखो मया पूर्व पूर्व मया एवं पूर्वमेव मया नीता मया मैयाव नीता ये पूर्व में मेरे द्वारा ही मारी गई ये पूर्व में मेरे द्वारा ही अगर दो एवं है ना तो दो को देखो मया एवं निता पूर्वमेव लगा लेना की ये पूर्व में ही मेरे द्वारा ही मारेगा ऐसा कर लेना एक पूर्व में हो नहीं योग ये पूर्व काल में ही मेरे द्वारा ही मारे गए हैं तो अब क्या करना शेष है तो कहते तो हैं सब सब्य साक्ष मातरम भे सब्य सान सभ्य सब साक्ष अर्जुन के लिए सम्मोलन है सब, है, सब दा दा और साक्षीकार से बाढ़ चलाने का अभ्यास मतलब से भी बाढ़ चलाने का अभ्यासाचिन तुम निमित्त मातरम भव तुम निमित्त मात्र हो गया तो उन्होंने कर दिया है तुम उठो। लगाइए देवई अपनी अजेया देवताओं के द्वारा अभी अजय अजय समझते नी इसको न जीता जा सके अपराज देवताओं के द्वारा अभी अजय भीड़ आदि महा रखी अभी रखा है देवताओं के द्वारा भी अजय मतलब न जीतने योग्य देवताओं के द्वारा भी न जीतने योग्य धीर सुंद्रोणादी महारथी अर्जुन गीता अर्जुन के द्वारा जीते अर्जुन के द्वारा देवताओं के द्वारा भी न जीतने योग्य भी सुंद्रोनादी महारथी अर्जुन के द्वारा जीते गए इस प्रकार यश को प्राप्त करो की प्राप्त करो ठीक है क्योंकि सत्यार्थ है वो यश केवल प्राप्त होता है क्योंकि वह केवल से प्राप्त होता है और तो नयाधी प्राप्त होने वाला है तो युद्ध जीतवा शत्रु दुर्योधन शत्रु जित्वा दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीत कर राज्य में समृद्ध धम समृद्ध करते कंटक रहित है जिसमें कोई कांटा न हो अवरोध न हो और असपतनम का मैं निश्चय मैंने ही इनको निहटा सा था निश्चय निश्चित रूप से मार दिया मैंने ही मैंने ही इनको निश्चित रूप से मार तो तो दिया और निश्चय भी उसे द्वारा भी तरा नाम के साथ बाणों को छोड़ने के कारण या बाम हस्त से भी बाणों को अच्छी प्रकार चलाने के कारण सबी इस प्रकार अर्जुन चले जाते हैं hmm. सब सबा भी अच्छा प्रकार चलाने के कारण अर्जुन सब इस प्रकार चले जाते हैं हाँ। सब चलाते हैं एक बार वंश भी अच्छा अभ्यास था नहीं चला पाएगा वंश भी चला जाते हैं कोई कुछ बड़े दीद होते हैं राणा सांगा का नाम सुना है इतिहास में नाम आता है राणा सांगा के पराश होने के बाद मुसलमान ज्यादा सांगा का राणा सांगा गुजरात की सीमा उड़ है ना तो राणा सांगा से, तो से युद्ध हुआ है तो कई बार मुसलमानों को जीतता एक बार हट गया बाबर से राणा सांगा का ये इतिहास है की उनका एक पैर एक हाथ और एक आंख इतनी जीतें होंगी और फिर भी बहुत बड़े महाराजी थे उस, कैसे और ये उसमें महाराणा प्रताप का किसान है और नीरा का है, तो कितने कितने भी रहे होंगे, बहुत बोर युद्ध और सभी से जो है ना भारत में मुसलमानों का प्रवेश हो गया राणा संगा की मौत के, के बाद फिर कोई इतना बड़ा मतलब चक्कर रहने वाला नहीं हुआ इतिहास में पढ़ा है आपने ये पानी पर भी लड़ा इतिहास में प्रसिद्ध है पानी पर ये हरियाणा पड़ता है और उस समय तो ये गाड़ी वहां नहीं थे ऊँटों से लोग चलते थे घोड़ों से चलते थे ऐसा कहते हैं कि आदमी कितना मतलब तो अभी का जो 200 किलोमीटर है इतना घोड़े से आदमी रस्ते चला जाता था पहले एक दिन में अभी काफी चल लेते थे दो किलोमीटर तक आराम से चले जाते तो घोड़ों को थे ना बढ़िया बढ़िया घी चलाते थे ऐसा ऐसा पुराना इतिहास देखिए घोड़ों को ऊँखों को जिनको राजाओं के सेना में रखना था बचपन से घी उनको खूब घर पर जो है ना तो में बाँप की मिली होती है उसे घी उनके खूब डाला जाता पन को तो दौड़ाने के लिए नहीं तो सामान में तो नहीं चल पाएगा ना दो सौ किलोमीटर कैसे चलेगा फसल तो उनको खूब डाइट देते थे स्पेशल खिला दिलाकर के तैयार किए जाते थे तो गाय हाथ से भी चला दे तो अच्छा है और राणा सांगा तो एक हाथ पूरा काम करता था ऐसा करता उसका भगवान पहले लोगों को धर्म के प्रति बहुत स्वाभियामान रहता था कि मर जाएंगे तो धर्म को नहीं छोड़ेंगे रंग में कितना पश्चि खाए धर्म के लिए महाराणा प्रताप ने धल की रोटियाँ खाई है अकबर ये चाहता था कि महाराणा प्रताप उनसे संधि कर ले और कुछ नहीं चाहता था महाराणा प्रताप बहुत बड़े वीर थे वो वो बोले मुसलमान से संधि नहीं कर सकते कोशी हो जाए अकबर कोई यह नहीं संदेश संदेश देगा कि आप संधि कर लो आप राजा नहीं रहेंगे आप भी रहे आपका कर सम्मान करते हैं मुगल मैं संधि नहीं, नहीं करूँगा मुसलमान के साथ अकबर को बहुत बुरा लगा कि सब हिंदू राजा हमारा हमको करने हैं तो ये बड़ा अंकारी हो गया ऐसा देख लेंगे तो, तो हिंदू राजाओं से तो हिंदुओं से हिंदुओं की तो आपस में खूब से तो मुसलमान आए हैं हिंदुओं से जुद करके महाराणा प्रसाद को युद्ध किया महाराणा प्रसाद को डाल छोड़कर खा लेना पड़ा जंगल में जाकर छिप गए छिप गए जाकर के तो क्या था खाने के लिए तो कुछ उनके पास था नहीं भूख से जंगल में पड़े थे अब लड़का का उनका नाम था बिनाव पत्नी राणा प्रसाद एक बच्चा छोटा बच्चा छोटा रो रहा था भूख से वाले तो घास एक होती है धुया कहते छोटे छोटे बीज होते हैं तो घास को उसने छाड़ करके उसके बीज को कूद करके रोकी मतलब बच्चे को खाने के लिए बच्चा रोता था उसी समय एक आया न्यौला समझते लकड़ी वो न्यूला उस रोटी गया और तो बच्चा रोने लगा तो अब आंसू आ गए रहना हमको घूम फिर मर जाएंगे तो बच्चा भी मर रहा है तो उस संधि के लिए पत्र लिखने लगे अकबर से तो हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं पत्नी ने देखा ज्यादा बस वो फाड़ जा सकता है ये सारा बच्चा मर जाए तो क्या होता है अपना धर्म की रक्षा करनी है कुछ भी हो ऐसे ऐसे लोग होते हैं और आजकल तो कोई धर्मी किसी तो मिल आज। जो को मिल जाएगी कोई कोई हिंदू छोटी नहीं करता है अभी सब तो कटे हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जो थे ना सिखों के दसम गुरु इनके दो पुत्रों को इसीलिए मार दिया गया कि चोटी नहीं बढ़ाते थे और अंदर एक चोटी काट करके मुसलमान बनाता था आज तो शौकने मुसलमान बना हुआ है हिंदू लोग चूँकि हिंदुओं को काटनी नहीं चाहिए हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते सब लोग छोटी बढ़ते कोई बिना चोटी का रहता था तो उनके जो है ना दो लड़कों को पकड़ा गुरु गोविंद सिंह के बोले तुम तो छोटी कटाओ लोग बोले हम नहीं कटाएंगे बहुत कामना दिया हम नहीं कटाएंगे जेल में रखा नहीं कटाएंगे फिर भी दीवार में सुन दिया दीवार ने उनके तो बीच में लगा दिया जितना अन्नाथ के सामने छेद रखा वो लोग अभी जो है ना छोटी कटाओ नहीं कटाएंगे गुरु गोविंद से जब संदेश दिया कि तो बच्चों को समझाओ लोग बोले नहीं दोनों बच्चों को जाने को तो चोटी नहीं कटेंगे क्या धर्म का प्रति स्वामान होता था लोगों मुसलमानों का समय थोड़ा दौर होता कि हम हिन्दू अपने धर्म का पालन करेंगे और अब सबसे मुसलमान चले गए सबसे तो सारे हिन्दू ही सबसे याद बर्माश हो गए हैं अपने आप सबा रहे हैं अब ये पैजामा कौन लाया इस देश में पैजामा मुसलमान लाए हैं पेंट अंग्रेज लाए हैं मुसलमानों का लिया हुआ पैजामा है पैंट अंग्रेजों का लिया हुआ सचिव फिर से लिया आ रही भूति भांति परिधान को लेना आया खुद ही अपना धर्म छोड़ना है तो कोई खतरा भी है बड़े बड़े संकट उठाए हिंदी महाराज ने सबने कितना कितना कर्फ्ट कर उन्होंने संग्राम किया धर्म की रक्षा की अब कोई संकट नहीं अपने आप तो मुसलमान लोगाई बने जा रहे है। हैं ऐसा ये ही होगा जितना गौरव को लेकर कुछ हो गया ऐसा ऐसा है सही मुसलमानों ने और ईसाइयों ने उतना नुकसान नहीं किया जितना हिंदू से मतलब कर रहा है आजकल आजकल तो ऐसा कुछ ही नहीं है खुद ही अपने धर्म का मुख कर रहा है अंधेरा हो तो सकते तो हैं तो तो तो तो तो द्रोण चीष्म कर्णम तथा द्रोण चीषा जयदाँ कर्ण तथा अन्यान अन्यान अन अतिदवीरा मया तुम, इसी बात गुरु गोविंद सिंह के जो गुरु थे ना नवम गुरु से उनको तो जला दिया गया था धर्म का उन लोगों का था गर्म सभा पर उनको बैठा दिया गंगा तो अभी बोले भी, भी नहीं जल गए बोले उनका गया था उनको उछलता लग रही है बोले हमें कुछ नहीं लग रही है बोल रही हमें कुछ नहीं लग रही कोई विषय नहीं क्या ऐसा ऐसे उनसे नो के लिए कुछ भी गर्मी नहीं लग रही बोले क्या कुछ कर लो हमारा कुछ जीवन नहीं लग रहा है कुछ भी शरीर का करो हमारा कुछ भी ऐसा सिख गुरुओं का तो पूरा ये हिंदू रंग की रक्षा में और मुसलमान चोटी कटाते थे तिलक नहीं करने देते थे तो इसी के कारण वो शिफ्ट बनाया गुरु गोविंद सिंह ने बोला है की हिंदुओं की तिलक की रक्षा के लिए जनी की रक्षा के लिए शिखा की रक्षा के लिए वो शिव बना तो हिंदुओं में एक संप्रदाय सकते हैं अलग से कोई धर्म नहीं बाद में भले ही कुछ अलग मानने लगे लेकिन अलग एक हो गया है बहुत लोगों ने कष्ट लोगों के लिए ऐसा अब तो कुछ पता ही होगा आज कल दो द्रोणम क्या भीष्म बता दो जब भूल गए थे दूसरा ला रहा है तो आप तो थे तब तक, तक आप खोलना शुरू कर देना भैया है ना आप वो तो खोलना शुरू कर देना शौचालय में देर हो जाए तो आप खोलेना शुरू कर देना हम्म। खतरा आएगा, बोला है। दे अन्य मया मया हता मया हतान तुम तुम मां रणे लगाएंगे है है ना करता हतान तथा जयद्रधम चायान योजवीरा ठीक है तुम कर मया कर से मेरे द्वारा मारे गए ही भगवान ने मार दिया है मेरे द्वारा मारे गए जयद्रथ कर्ण तथा अन्य योद्धाओं को या वीर योद्धाओं को यही मारो समझ जाएगा मेरे द्वारा मारे गए कर्ण तथा अन्य वीर योद्धाओं को मारो न्या कि व्यथित मत हो भयभीत मत हो युद्धस् युद्ध करो मैं व्यक्त था की भयभीत मत हो व्यथित मत हो व्य मत करो भय मत करो युद्धस्व युद्ध करो रणय सपतना रण्य सत्युमों को जीतोगे रणव्य सत्युओं को जीत जाओगे द्रोणम से एक युद्ध यो योद्धेशन यो जिन योद्धाओं से अर्जुन को आशंका जिन जिन योद्धाओं से अर्जुन को आशंका थी आशंका से ये बड़े वीर है या तथा हम इनको या नहीं जिन जिन योद्धाओं से अर्जुन को शंका थी भगवान कान कान जीता थी भगवान उनको कहते हैं माया आसानी माया आसान इस प्रकार जिन जिन योद्धाओं से अर्जुन को आशंका थी आशंका करके शंका मैया आसानी थी प्रकार भगवान उन योद्धाओं को कह रहे हैं कैसे नाम लेकर योद्धाओं को कह हैं सबसे उनमें तो आपके अलंकार में है की भीष द्रोण और द्रोण से आशंका का कारण को तो प्रसिद्ध है क्योंकि बहुत बड़े बलवान थे उनमें से भीष और द्रोण से का कारण तो प्रसिद्ध है अब इसको स्पष्ट करते धनुर्वेदाचार्य क्यूँकी दिव्य अस्त्रो के सम्बन्न धनुर्वेदाचार्य द्रोण विशेषता आपना गुरु विशेष रूप से अपने वरिष्ठ गुरु महान गुरु क्योंकि का अध्याय कर लेंगे दिव्यास्त्र संपन्ना नहीं, ठीक है दिव्य अस्त्र से संपन्न धनुर्व हाँ, चाह लगा लेंगे दिव्यास्त्र संपन्ना चाह दिव्य अस्त्र से सम्पन्न और धनुर्वेदाचार द्रोण और धनुर्वेदाचार्य द्रोण विशेष रूप से अपने महान गुरु है गरिष्ठा गुरु का महान गुरु अस्त है ना गुरु गलियान गरिष्ठ है न विशेष रूप ऐसी अपने महानी तो को ये देहरादून को करते हैं द्रोणाचार्य की नगरी है देहरादून जायेंगे तो ऐसा बुले द्रोणाचार की नगरी में आपका स्वागत है यहाँ देहरादून मिलता है और यहाँ एक तो महादेव है वहाँ भी द्रोणाचार्य की पूजा करते हैं पूजा करते थे और भीष्मा स्वच्छ मृत्यु दिव्यान्चार इच्छा मतलब इच्छाधीन मृत्यु वाले इच्छाधीन मृत्यु वाले क्या दिव्या को किया परशुराम के साथ गुणिरुद को किया और, पराजिता और क्या न परिता और पराजित हुए परशुराम है इन्होने परशुराम को कहा जो था ना क्या अम्बाज तो इनके ये सब शिष्य से विवाह करना चाहती थी जिसने विवाह करना नहीं चाहिए बोले विवाह नहीं करेंगे इन्होंने सोचा गुरु जी को उनको फटा लो गुरु जी देंगे तो विवाह कर देंगे अम्बाला सब उनके पिताजी सब जीत के पूजा अर्चना करा करना कर महाराज क्या करेंगे कृपा करो तो आपके शिष्य के साथ अम्बरी कन्या विवाह करना चाहते हैं आवाज क्या कर लोगों बोले कौन जी बड़ी बात करेंगे भी विवाह करो फिर हमारी बात तो तो तुम्हें लेता आपको नहीं बात तुमने करो भी में वैसा दोनों मान लेकिन बिखरा है बाद में उसी प्रकार जयद्रथ भी प्रसिद्ध है ऐसा समझ लेना उसी प्रकार से जयद्रथ भी क्या प्रसिद्ध है या भी भी है है जिसका पिता जिसका पिता सब कर रहा है जिसका की यह मम पुत्र स्थिति की जो मेरे पुत्र का सिर भूमि में गिराएगा जो मेरे पुत्र का सिर भूमि में गिराएगा उसका भी सिर गिर उसका भी सिर तो है, जिसका पिता तब करता है कि यह जो मेरे से गिराएगा, उसका भी गिर जाएगा, तो उसका क्या हाथ में किसी मिले कि यहाँ से हो जाए पिता क्या सब कर आगे करना कर्णापील की ऐसा देखना कर्णा अपील कानीना सूर्यपुत्र अंदर से रोलना नहीं करणा अपील इतना ही की कर्ण भी सूर सूरवीर है कर्ण भी वीर ऐसा कर लेना कर्ण भी कर्णा अपील कर्ण भी वीर है और आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति में यथा कानीना सुरपुत्र वासोदतया था कानीना सुरपुत्र क्योंकि कन्या से उत्पन्न सूर्य का पुत्र कर्ण है ना क्यूँकी कन्या से उत्पन्न सूर्य का पुत्र कर्ण है ऐसा लगाना ऐसा लगा लो यथाकाश है क्योंकि क्यूँकी इंद्र के द्वारा दी हुई शक्ति से क्योंकि इंद्र के द्वारा दी हुई अमोक शक्ति से संपन्न कन्या का पुत्र सूर्य पुत्र है कन्या कन्या से उत्पन्न सूर्य पुत्र कर्ण है यथाकाश है क्योंकि क्यूँकी इंद्र के द्वारा दी हुई अमोक शक्ति से संपन्न कन्या से संपन्न सूर्य पुत्र कर्ण है नामना अचारामना देता इसलिए उसके नाम से ही निर्देश दिया वो जो बड़े बड़े वीर हैं उनका नाम लेकर निर्देश मैया ले ही। मेरे द्वारा मारे हुए लोगो को तुम निमित मात्रो मेरे द्वारा मारे हुए लोगों को तुम निमित मात्रो माँ प्रतिष्ठा जो भयम माँ का प्रतिष्ठा कर रहे भयम माँ का उनसे भय मत करो युद्ध युद्ध करो हृय कर का में आदि को जिख लूगी, जिख लूगी। ठीक है और देखो हो अभी कौन बोल रहा था भगवान कालो अभी उधर गया है ना डर गया है नमोर सुबह डरा हुआ है जो सबको अपने पहचान के लोगों को घर पहचान वालों को संजय हुआ एक वचनम शेष भुया हा, एवा, आहा, रीटी नमस्ता आह नमस्ता आह तीत प्रणमे लगाइए केशवस्थन शुवा केशद्व कि एकदमी कृष्ण जलि नमस्कृत प्रणम कृष्णम आहा लगाइए के इस वचन को सुनकर किसने सुना किसान अर्शो के इस वचन को सुनकर वे सुनाना कांपते हुए पीटधारी अर्जुन ने इस वचन को सुनकर कांपते हुए का हाथ जोड़े हुए या हाथ जोड़ कर के नमस्कार करके हाथ जोड़ करके, करके। हाथ जोड़ हाँ जोड़े हुए नमस्कार करके भीत भीता भयभीत होकर के भाषण में प्रणाम की सुना किस्ुण को ही प्रणाम करके सुना कृष्ण को ही प्रणाम करके लगत तो में में हो साफ़ तो नमस्कार तो ना तैयारी अर्जुन ने काफते हुए प्रणाम नमस्कार करके और इसके बाद क्या है नमस्कार नमस्कार करके और भीत भी फिर भयभीत हो गया काका नमस्कार किया फिर भयभीत हो गया भी, भी तो या पुनः होकरणाम प्रणाम करके बोला है ना इधर प्रणाम किया रूप में ही भगवान के दर्शन को बड़ा भाग्य ऐसी कि केशो ऐसी इन पूर्वोत्मो को सुनकर पतंजलि हाथ जोड़े हुए कामस्कृत नमस्कार करके कर सुना आतमान कृष्ण कृष्ण को कहते कहा सदन गदम गंगल ने बोला है गदग्ग वाणी नहीं होते हैं, तो लड़ना जाती है बताएंगे को, गद्गद क्या है उसको कहते है। देखे हैं भाषकार कहेंगे सगन गगन जो है गदगद किसे कहते हैं देखिए गद्दर मराठी में है हिंदी में है गद्गद कह गुखा विधा से भया विश्व हर तो भात कर दुख से पीड़ित होने के कारण दुख से पीड़ित होने के कारण पुरुष का दुख से पीड़ित होने के कारण क्या होता है दुख से पीड़ित होने के कारण भया विष्कत से भय से युक्त पुरुष का लगेगा दुख से पीड़ित होने के कारण भय युक्त पुरुष का क्या और हर्षो और हर्षोत्पत्ति के कारण स्नेह से युक्त पुरुष का स्नेह से युक्त हाँ जब हर्ष होता है तो क्या हो जाता है स्नेह प्रेम हो जाता है जिसको देकर खूब हर्ष होगा उसके प्रेम हो जाता है और हर्ष से युक्त होने के कारण आ जा आ और से युक्त होने के कारण आ जाओ खुला है आ जाए बिल्कुल और और हर्ष से युक्त होने के कारण और हर्ष से युक्त होने के कारण स्ने के आंसुओं के पूर्ण नेत्र होने पर आंसुओं के पूर्ण नेत्र होने पर कब द्वारा कंठ का अवरोध हो जाता है कब द्वारा कंठ का अवरोध हो जाता है ना ये दुख से पीड़ित होने के कारण भय का, से युक्त मनुष्य का तथा हर्ष की उत्पत्ति के कारण युक्त मनुष्य के नेत्र से पूर्ण होने का नेत्र अश्र से नेत्र से पूर्ण दो कारणों से होते हैं जो भय से युक्त मनुष्य होता है उसके नेत्र में ने आ जाते हैं और जो बहुत प्रेम से युक्त हो जाता है बहुत प्रेम से भी आंसू आ जाते हैं दोनों है ना हाँ की नेत्र आंसुओं से पूर्ण होने पर के द्वारा कंठ का अवरोध होता है चाकथा और उसके मतलब कंठ के अवरोध होने से वाचा अपाटवम वाणी की अपटुता शब्द वैसे निकलेंगे की वाणी की अपटुता और मंद शब्द और शब्द का बंद होना धीरे धीरे शब्द निकलेंगे और निकलेंगे की वाणी की अपटुता और मंद शब्दों का होना की चा कथा और उसके ये ना उससे जो वाणी की अपटुता और मंद शब्दस्तु होता है क्या गड़गड़ा? गर उसे क्या कहते हैं गदगद गदगद क्या है वाणी की अपटता और मंद मंदिर ये गदगद हैदगद सा सा के साथ होता है इसलिए क्या कहते हैं गदगदम की गदगद मतलब गदगद के सहित बोला गदगद के सहित वचन बोला वचन क्रिया विशेषणम आता मतलब वचनम आह वचन क्रिया का विशेषण आ क्रिया भी वचन है ना इसलिए कहते हैं वचन क्रिया का विशेषण वचन श्लोक में आया जी। अच्छा, है क्या अच्छा ठीक है वचन भुट् अच्छा बाद में आ है, तो आ भी वचन असमय है इसलिए यहाँ पर बोला है वचन क्रिया का विशेषण ठीक है इसलिए भाषाकार ने कहा की वचन क्रिया का विशेषण है गीत गीता कर पुनः पुनः भैराविष्ट चेताधन पुनः पुनः भैर युद्ध चित्त वाला होकर प्रणम कर अत्यंत नमस्कार करके तो प्रण आ इस व्यवहित पद के साथ संबंध है आ देखो कैसा किया आपने यहाँ पर आ ये अंध कैसा है प्रणम में स ग यो। यो में आहा तो आ है ना तो प्रणब भी वही हो गया ना प्रणम के बाद किसका है? गदम का आहा आसका भी वही बता तो रहे हैं निकम ठीक कल कर देंगे कल कर देंगे ओमरा वो ने मेरा फोन आता है किसी से संपर्क किया फोन आता है